प्रश्नोत्तर दीप माला सुख दुख जिज्ञासा कुछ लोग बहुत धन होते हुए भी दुखी रहते हैं दुखी रहना क्या उनका स्वभाव माना जाए समाधान धन बाहर की सुविधा है वस्तुतः बाहर की सुविधा से किसी को सुख नहीं मिलता फिर सुख का हेतु तो क्या है पतंजलि ने कहा है संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ प्राप्त भोग में जिसको संतोष है और जो धर्म पर खड़ा है उसको जो सुख प्राप्त होता है वह अत्यधिक भोग करने वाले को प्राप्त नहीं होता हमने प्रत्यक्ष देखा है करोड़ पतियों को जितना दुख है उतना तो किसी मजदूर को भी नहीं है उनके दुख को दूर से कोई जान नहीं सकता पर पास में रहकर ही जान सकता है किसी मजदूर के लड्डू खाने की इच्छा है और लड्डू नहीं मिला तो उसे दुख होता है किसी धनवान की लड्डू खाने की इच्छा है और लड्डू सामने भी पड़ा है पर डॉक्टर ने कह दिया लड्डू खाओगे तो मर जाओगे अब बताइए दोनों में से किसको ज़्यादा दुख हुआ मजदूर तो कभी मिलने पर खा भी सकता है पर यह तो जीवन भर देख ही सकता है खाने को तो उबला हुआ साग और सूखी रोटी ही उसके लिए है मजदूर दिन भर काम करता है रात्रि को उसे सुखपूर्वक निद्रा आ जाती है करोड़पति को इंजेक्शन के बिना निद्रा नहीं आती बताइए निद्रा के विषय में कौन सुखी है अर्थान आमर्जने क्लेश तथे परिपालन नाशे दुखम दे दुखम धि क्लेश कारिण पंचदशी घर के घर धन के आर्ज अर्जन करने में भी क्लेश है फिर उसकी रक्षा करो उसे खर्च करने में भी भय बना रहता है कि गलत जगह पर खर्च न हो जाए सुख में धन हेतु तो बन सकता है यह धारणा गलत है जिज्ञासा शास्त्र में प्रसिद्धि है कि पुण्यात्मा का प्राण बिना कष्ट के छूटता है और पापात्मा को प्राण छूटते समय बहुत कष्ट होता है परंतु कभी कभी इसका उल्टा देखा जाता है इसमें क्या हेतु है समाधान शास्त्र में जो बात प्रसिद्ध है वही सत्य है आपका अनुभव सत्य हो यह कोई आवश्यक नहीं कभी किसी आदमी को बेहोश पड़ा देखते हैं बाहर से वह बड़ा शांत दिखाई देता है पर अंदर से उसको बहुत कष्ट होता है वह अपने कष्ट को व्यक्त नहीं कर पाता इसी प्रकार कभी कभी कोई बाहर से कष्टग्रस्त दिखाई देता है पर भीतर से उसको परम आनंद मिल रहा है इसलिए आप बाहर से देखकर यह नहीं कह सकते कि प्राण सुख से छूटे या दुख से उस समय जीव एक क्षण में वर्षों का अनुभव कर सकता है उसको परमात्मा ही जान सकता है या फिर कोई योगी उस विषय में आप निर्णय कैसे कर सकते हैं कि शरीर दुख से छूटा या सुख से जिज्ञासा भीष्म पितामह इतने बड़े धर्मात्मा थे फिर उन्हें सरसैया पर सोने का कष्ट क्यों झेलना पड़ा समाधान वे तो स्वेच्छा से सरसैया पर सोए थे क्योंकि वे महावीर थे जब वे युद्ध क्षेत्र में गिर गए तब दुर्योधन उनके लिए गद्दा तकिया ले आया जिससे उन्हें आराम मिले परंतु उन्होंने कहा यह वीरों की सैया नहीं है अर्जुन को बुलाओ जब अर्जुन को बुलाया तो उन्होंने अर्जुन को संकेत किया उसने इस प्रकार से बाढ़ मारे जिससे उनका शरीर ऊपर उड़ गया और बाण सैया पर लेट गया उस काल की धनुर्विद्या को हम आज समझ नहीं सकते एकलब्ध ने कौरों के कुत्ते को मुख में इतने बाढ़ भर दिए कि उसका भौखना बंद हो गया परंतु एक बुन्द भी खून नहीं निकला अर्जुन ने कैसे वह सरसरिया बनाई और वह भीष्म को सुख देने वाली कैसे हुई इस बात का को, को हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते वह सैया बाणों की थी परंतु उन्हें कष्ट देने वाली नहीं थी अन्यथा शरीर ऊपर कैसे रहता बाण शरीर में धस जाने चाहिए थे उसी सैया पर लेटे हुए भीष्म ने संपूर्ण धर्मशास्त्र का उपदेश पांडवों को दिया यदि वह सैया कर्तव्य देने वाली होती तो इतना उपदेश कैसे कर सकते थे इस बात को ठीक से समझना चाहिए